नमस्कार आज 26 अगस्त 2021 हज़ार गुरुवार का दिवस है और हरिहर तेकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है एक सप्ताह की गैप के बाद में हम लोग फिर से मिल रहे हैं और पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसका एक अति संक्षेप में रिवाइज करके फिर हम आज का जो कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाते हैं पिछली बार हमने अश्वत्थ वृक्ष के बारे में पढ़ा था जिस चैप्टर के दो हिस्से थे पहले हिस्से में भगवान ने इस रूपक से एक अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से इस समस्त सृष्टि यानी स्वर्ग से लेकर धरती तक समस्त सृष्टि का एक खाका खींचा था चित्र खींचा था कि सब को एक साथ आपके दिमाग में कैसे बैठा सक अंतरिक्ष है द्व्युल है जहाँ पर कि स्वर्ग है ये धरती है और ये धरती के अंदर मनुष्य है जीव जंतु हैं जड़ चेतन है और इन सब के बीच में अंतर क्रियाएं हैं और यहाँ पर भोग हैं मोक्ष भी है और वो वृक्ष मनुष्य के कर्मों के द्वारा पोषित होता है जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था भगवान ने बताया था वो जो वृक्ष है मनुष्य के कर्म उसका पोषण है हम जो कर्मफल हैं उसके द्वारा वो नई नई कोपलें पैदा होती हैं हम जो भोग भोगते हैं वो उसकी कोपलें हैं और जो उसके पर्ण हैं वो वेद हैं वेद के जो पन्ने हैं वो उसके पर्ण हैं और वो जो जड़ें हैं जो ऊपर की तरफ हैं वो आधार है वो सृष्टि का आधार है और जो नीचे की तरफ उल्टा वृक्ष है वो संसार है और ये जो जड़ें हैं ये नीचे भी फैलने लगती हैं जैसे हमने देखा होगा कई पेड़ों की जड़ें जो ज़मीन में होती हैं ऊपर वृक्ष की टहनीों से फिर जड़ें निकलती हैं और ज़मीन की ओर बढ़ती हैं पुराने वट वृक्ष में आपको हमेशा ये देखने को मिल जाएगा तो भगवान कहते हैं कि उसकी जड़ें ऐसी भी हैं जो ऊपर से दुर्योग से नीचे की तरफ आती हैं और वो मनुष्य को जकड़ती जाती हैं कर्मों में वो जैसे जैसे वो वृद्धि को प्राप्त होती है वैसे वैसे मनुष्य और फंसता जाता है जैसे कि अगर हम कीचड़ में हाथ पैर मारते हैं और और ज़्यादा फंस जाते हैं ठीक वैसे ही संसार में मनुष्य उस जड़ के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाता वो जड़ें चारों तरफ से जैसे सर्पवत उसे जकड़ लेती है तो ये भगवान ने इस अश्वत्थ वृक्ष का एक रूपक प्रस्तुत किया था कि किस तरीके से दिखाई देता है और इसका क्या स्वरूप है और यह कैसे पोषित होता है और इसके बाद योगी के बारे में बताया कि योगी अपनी ज्ञान के कुलाडे से अपने आसपास जो जड़ें इसके आसपास उसे बांध लेती हैं उनको वो छिन्न भिन्न कर देता है इस तरह से वो इस संसार वृक्ष से अलग हो जाता है मुक्त हो जाता। हैं तो यहाँ पर संसार में भोग भी है मोक्ष भी है ज्ञान भी है अज्ञान भी है कर्म है कर्मबंधन है तो कर्म फल से मुक्ति भी है यानी इस द्वित संसार में भगवान ने आपको वो स्वतंत्रता दी कि आप क्या करना चाहते आप जब तक चाहते हो संसार में झूल सकते हो जब चाहो संसार से लौट सकते हो ये स्वतंत्रता आपको जन्मजात प्रदान की है ये स्वतंत्रता भगवान ने इतनी स्वतंत्रता आपको सजा दे रखी है कि आप जब चाहो वापस लौटाओ और जब तक चाहो इस संसार में क्रियाएं करते रहो कर्म करते रहो तो को हमने पढ़ा था उर्दू मूलम शाखम अश्वत्थम प्राहुर रूपम छंदान से यश्य प्रणामी यम वेद वेदविद जो इसको जानता है इस वृक्ष को जानता है उसको भगवान ने वेदज्ञ की संज्ञा दी जो वेद को जानने वाला है यानी संसार के अश्वत्थ वृक्ष को जानता है जो वो समस्त सृष्टि को स्वर्ग लोगों को परमेश्वर को धरती को कर्म को कर्मफल को मुक्ति के रास्ते को सबको जानता है वो क्योंकि उन्होंने इस रूपक के अंदर सारे रास्ते बता थे तो ये उसका प्रथम भाग था भगवान ने उसके आगे स्वयं का चैतन्य स्वरूप वर्णन किया तो दूसरे हिस्से में जो अगला हिस्सा था इस पंद्रहवें अध्याय का उसमें भगवान ने अपना चैतन्य स्वरूप वर्णन किया था ये बताया था कि मैं भगवान ने बताया था कि मैं इस सृष्टि के केंद्र में हृदय के रूप में रहता हूँ हृदय का मतलब यहाँ पर क्या है हम इसको अच्छी तरह से तो पिछली बार भी समझाई था जिसके बगैर इस संसार की कोई अस्तित्व नहीं हो सकती जैसे मनुष्य का अस्तित्व उसके हृदय के बगैर नहीं होता उसकी धड़कन बंद होती है हम कहते बस हो गया खत्म मनुष्य अब और नहीं है अब कुछ भी नहीं बचा अगर मनुष्य की धड़कन बचती तो क्या अभी भी धड़कन चल रही है और जैसी धड़कन बंद होती है तो कुछ नहीं बचा अब घर ले जाओ कोई काम का नहीं है मिट्टी हो गया शरीर ऐसे ही इस सृष्टि में जो धड़कन है जो सृष्टि में आपको हर जगह चहल पहल दिखाई दे रही है झांकी दिखाई दे रही है हल्ला गुल्ला दिखाई दे रहा है झरने बह रहे हैं सूर्य उग रहा है चंद्रमा उग रहा है उसकी कलाएं बदल रहा है ग्रहण हो रहे हैं वर्षा हो रही है, ऋतुएँ बदल रही हैं ये भगवान की धड़कन है भगवान कहते हैं कि मैं इस सृष्टि में हृदय रूप से उपस्थित है ना ये समस्त सृष्टि का जो संचालन है वो मैं अंदर रह के कर रहा हूँ कभी हमको लगता है वो बाहर रह के कर रहा है बाहर रह के नहीं कर रहा है वो भगवान ने स्वयं कहा कि मैं इस सृष्टि का हृदय हृदय सबसे अंदर होता है कभी भी ऐसा बाहर नहीं निकालता हृदय आपके अंदर होता है अगर आपके अंदर आपका हृदय है तो आपके भीतर है आपके बाहर नहीं आपके बाहर से वो हृदय संचालित आपको नहीं कर सकता वरण हृदय आपके भीतर से संचालित करता है ऐसे ही समस्त सृष्टि का संचालन भगवान इस सृष्टि के हृदय रूप से करते हैं ना भगवान उस सृष्टि के केंद्र के में है और अगर सृष्टि के केंद्र में इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति के केंद्र में वो एक पत्थर के भी केंद्र में है एक जीव के भी केंद्र में है एक जंतु के भी केंद्र में हैं वो तिरक योनि के हर अवतार के केंद्र में हैं तो वो मनुष्य के केंद्र में भी हैं तो वो शरीस्रप के केंद्र में भी हैं वो खगों के केंद्र में भी हैं ना जितनी भी समस्त सृष्टि में रचनाएँ हैं चाहे वो पेड़ पौधे हों समस्त रचनाओं के केंद्र में भगवान ने कहा कि मैं हूं और शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य मुझे जानना है जितने भी शास्त्र हैं संसार में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कौन सा शास्त्र वो वेद पुराण हो सकते हैं और दूसरे शास्त्र भी हो सकते हैं विजातीय शास्त्र भी हो सकते हैं जब भगवान कहते हैं जो समस्त धर्म उसका स्रोत में ही हूँ और जितने भी शास्त्र हैं वो एकमात्र मुझे जानने के लिए कहते हैं मैंने समस्त शास्त्रों के द्वारा मैं ही गातव्य हुए हूँ मुझे ही जाना जाता है तो इस तरह से भगवान ने अपने बारे में बताया था और मैं समस्त प्रमेय का हृदय भी हूँ अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है हृदय मतलब खाली जो जिंदा या चल फिर चीज़ें ऐसा नहीं है वो पहाड़ हिमाचल है तो उसका भी हृदय भगवान है ना जितने प्रमेय हैं प्रमेय से मतलब होता है वस्तु संसार में हम जब देखते हैं तो हमारे लिए दो चीज़ें हैं मैं और मेरा संसार तो जो मेरा मेरा हृदय तो है भगवान मेरे संसार का हृदय भी भगवान है मेरे संसार में जीव और जड़ दोनों हैं तो दोनों का हृदय भगवान है न समस्त प्रमेयों का हृदय भगवान मैं कहा कि मैं ही हूँ अब हमारी हम दृष्टि भगवान कहते हैं कि कब बदलती है जब हम कहते हैं कि ये घट है तो हम अस्वीकार कर देते हैं कि भगवान जैसे ही हम उसको एक सांसारिक नाम देते हैं तो हमारा सांसारिक काम चलाने का प्रयोजन पूरा हो जाता है मटकी में से पानी ला दो अब उसमें मटकी शिव है या कृष्ण है जो भी तुम नाम दो भगवान को, वो पानी भी उसमें वही है शिव में शिव रखा है शिव लेने जाएगा और शिव को ले आएगा शिव ही उसको भोग करेगा उसका तो कुल मिला लेकिन अब तो हमारा संसार ऐसे चलता नहीं अगर हम कहें कि मुझे शिव चाहिए तो दुनिया में एक लोग तो लोग कहेंगे तो सबको चाहिए अरे पर मेरे को तो पानी पीना है ये कैसे बताएंगे कि मैं तो पानी को मैं शिव कह रहा हूँ इसलिए हमको सांसारिक काम चलाने के लिए उसको एक नाम देना पड़ता है और इसी का नाम मात्रका है मात्रका जैसे ही अवतरित होती है सृष्टि में वो भेद की दृष्टि का विकास कर देते मातृका मतलब बाराखड़ी अल्फ़ाबेट्स वो जैसे ही संसार में हमारे व्यवहार में आती है वैसे ही द्वैत संसार का सृजन कर देती है द्वैत संसार का निर्माण कर देती इसलिए जब तक हम अद्वैत संसार और द्वैत संसार के भेद को नहीं समझ लें तो हमारी दृष्टि का विकास नहीं हो पाता हम बोलने को कहेंगे मटकी है लेकिन उसी क्षण अगर हमारी जागरूकता है कि ये शिव है वर्तमान में मटकी के रूप में है ये हमारे अंदर की भावना होना चाहिए बोलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अद्वैत की भाषा बोलने की नहीं होती अद्वैत की भाषा बोध की होती है अद्वैत का एहसास भी बोध का होता है उसे बो, बोलकर उसका गौरव कम करने से कुछ नहीं होना जाना क्योंकि सिवाय कुतर्क पैदा करने के और कुछ भी नहीं होगा जैसे हम अगर इस बारे में तर्क करेंगे लोगों को कि नहीं मटकी नहीं है वो शिव है तो बोलेंगे इनका दिमाग ख़राब हो गया थोड़ा खंसक गया दिमाग क्योंकि वो तो कहते हैं शिव तो वहाँ मंदिर में है यहाँ कहाँ से आ जाएंगे शिव वो फिर अगर मंदिर में नहीं है तो फिर कहाँ फिर तो वो तो फिर वहाँ पे त्रिलोकीनाथ वहाँ बैठे हैं यहाँ कहाँ से आ जाएंगे शिव क्योंकि उन सबके भेद में उनके मन में जो भेद की स्थिति है उसको अनायास हटाने का प्रयास कभी मत करिए कृष्ण जी ने भी कह चुके हैं शिवन भगवदगीता में पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिनके हृदय में भेद है मैं उसकी बुद्धि वहीं पर स्थित कर देता हूँ कि भाई तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि भगवान वहाँ नहीं भगवान वहाँ है वैसे सोचते हो भगवान मंदिर में है तो मंदिर में है तीरथ में है तो तीर्थ में क्योंकि तुम्हारा जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक ये मान्यता अस्थायी रूप से तुम्हारे साथ बने रहे ये भगवान भी कहते हैं जिस वक्त तुम्हारा विकास होगा आध्यात्मिक विकास होगा जिस समय तुम्हारी दृष्टि का विकास होगा उस समय ये आरंभिक भावना अपने आप विलीन हो जाएगी और आपको एक उच्चतर बोध का उच्चतर बोध की प्राप्ति होगी तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम कहते हैं ये गढ़ है हम उसकी बहुमता को अस्वीकार कर देते हैं और उसको एक सीमित छोटी सी चीज़ मान लेते हैं तो ये दृष्टि बदलने की बात है कि अगर हम उसको दृष्टि बदलते हैं तो हम जानते हैं कि ये क्या है फिर हम उसका व्यवहार वो करें जो आवश्यक है जैसे मटकी का काम है पानी भरना जब ज़रूरत पड़े पानी उसमें से निकाल के लाना वो बिल्कुल उचित है लेकिन हमारी दृष्टि ये हो कि हम जैसे उसको मटकी बोलते हैं या घट बोलते हैं हम उसकी सार्वभमता को अस्वीकार कर देते दूसरी बात भगवान कहते हैं कि यहाँ पर समस्त सृष्टि में आपको दो रूप दिखाई देंगे क्षर और अक्षर आप स्वयं के अस्तित्व को अपने स्वयं के शरीर को देखो तो इसमें एक है क्षर जो हमारा हाथ पैर मांस का पिंड ये सब क्षर है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक जैसा बना रहेगा या टिका रहेगा लेकिन इसके अंदर एक अक्षर भी है जो क्षय नहीं होता वो है मेरी चेतना आपकी चेतना समस्त जीवों की चेतना तो वो अक्षर रूप में इस सृष्टि में तो भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति में मैं दो रूपों में हूँ क्षर और अक्षर लेकिन जितना क्षर है वो उस अक्षर का क्षेत्र है ये हमने क्षेत्र क्षेत्र के में पढ़ा था लेकिन ये जो अक्षर है ये भी मेरा क्षेत्र है मेरे लिए दोनों क्षेत्र हैं इसलिए वो कहते हैं क्षरमातीतम अक्षरमातीतम मतलब कि मेरा स्वरूप क्षर से भी अतीत है और अक्षर से भी अतीत है इन दोनों को मैं देखता हूँ इन्हें इसको ठीक से ऐसे समझ लें कि एक स्टेडियम में खेल हो रहा है कुछ खिलाड़ी फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं तो वो क्या है खिलाड़ी आसपास पास पाँच हजार लोग बैठे हैं वो क्या हैं दर्शक तो जो खिलाड़ी है वो दर्शक नहीं है और जो दर्शक है वो खिलाड़ी नहीं है तो जो खिलाड़ी है वो अक्षर है अक्षर से हम तुलना करें वो खिलाड़ी है और क्षर की तुलना करें जो दर्शक हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं क्षरमातीतम अक्षरमातीतम वो तो ऊपर से इन सबको दर्शकों को भी देख रहा है और खिलाड़ियों को भी देख रहा है दर्शक भी उसका दृश्य है और खिलाड़ी भी उसका दृश्य है इस तरह वो दोनों को देख रहा है क्षरमातीतम अक्षरम अतितम मतलब इन दोनों से अतीत हूँ मैं जो जीव चेतना है उसका भी मैं दर्श दर्शक हूँ उसको भी मैं देखता हूँ और जो तुम्हारा जड़ शरीर है और जड़ प्रमेय है संसार के उनको भी मैं देखता हूँ और जो मुझे इस पुरुषोत्तम रूप में जानते हैं इस रूप को क्या बोलते हैं अक्षर अतितम यही पुरुषोत्तम स्वरूप है न जहाँ पर कि अब उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता हमारी जितनी अक्षर चेतना है ये भी आवृत्त होती है पूर्याष्टक से मन बुद्धि अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ इनको हम पूर्याष्टक बोलते हैं ये पूर्याष्टक हमारे साथ चलते हैं जैसे एक बगीचे से निकलने वाली हवा अपने साथ उन समस्त फूलों के सौरभ को ले चलती है जो वहाँ पर उपस्थित हैं ढेर सारे फूल उपस्थित हैं तो उन सब के सौरभ को लेकर चलती है अब मान लो वो चली जाती है मील दो मील और वहाँ पर आपको खुशबू आती है तो आप समझ जाते हो कि वहाँ पर रजनीगंधा के पौधे लगे हैं बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है रात रानी की खुशबू आ रही है तो आप उस सौरभ को जैसे वायु लेकर चलती है, ऐसे ही हमारा आत्मा अपने कर्मों को लेकर आगे चलता है और इसके लिए उसके पास लेकर चलने के लिए बैग भी चाहिएगा एक काय में लेके जाएगा क्योंकि जब हम अपने कर्मों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमको उसका कंटेनर चाहिए होता है जैसे हमको लगता है कि कहीं ये चीज़ें लेके जानी हैं तो हमको उसके लिए कोई कंटेनर चाहिए जिसमें हम इन चीज़ों को रख के ले जाएं। तो वो क्या है हमारे पूरे अष्टम इस आत्मा के साथ चलता है मन बुद्धि अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये पाँच तन्मात्राएँ हमारे साथ चलती क्योंकि यही वासना का पिंड है यही वासना को जन्म देता है और यही वासना का पोषक है और यही वासना का जनक भी है जैसा हम संसार में जीते हैं तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि अहंकार ये आठ चीज़ें ही समस्त कामनाएं इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं इन सबका पोषण करती इन सबको जन्म देती तो इस तरह से वो कहते हैं भगवान कि ये जो तुम्हारी आत्मा है उसमें स्वयं में परिवर्तन नहीं आता लेकिन वो आवृत्त हो सकती लेकिन मैं पुरुषोत्तम स्वरूप में उससे भी परे हूँ उससे भी मुक्त हूँ उन दोनों को मैं देखता हूँ शर्मातीतम अक्षरमातीतम उन दोनों का मैं दर्शक हूँ इसके बाद वो कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम स्वरूप में मुझे जानता है वो अपने अस्तित्व से मेरा यजन करता है अब यजन हम करते हैं कैसे कोई फूल से यजन करता है कोई पुष्प से यजन करता है कोई उपवास से यजन करता है कोई साधना से सृजन करता है कोई भजन से यजन करता है तो हमारे यजन के अनंत तरीके हैं भिन्न भिन्न तरीके हैं हम या तो उनको पुष्प दीप फल फूल नैवेद्य इत्यादि से उनका भगवान का यजन करते हैं या फिर हम भगवान का यजन करते हैं उपवास करके यजन करते हैं कीर्तन करके यजन करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि वो तो उसके अस्तित्व से उसका यजन करता है अपने अस्तित्व समर्पित कर देता है अपने आप को समर्पित कर देता है कौन जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है वो अपने समस्त अस्तित्व से मेरा यजन करता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हे मयानक यानी हे निष्पाप अर्जुन यही रहस्य ज्ञान है और तुम इस ज्ञान को जान चुके हो है ना और अब इस ज्ञान को जान कर अब तुम युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाओ ये हमारा पिछला अध्याय था इसके दो हिस्से थे अब इसके बाद में अब जो अगला अध्याय है देवासुर संपत्ति विभाग एक संक्षिप्त सा अध्याय है भगवान ने यहाँ पर मन में उठने वाली कई बातों का जवाब मन में क्या बातें उठती है कि एक तो भगवान ने कहा है कि ज्ञान को जानकर तुम मुक्त हो जाओ ज्ञान का स्वरूप कैसा हो यानी क्या स्वरूप है इस ज्ञान का इसका बोध कैसे हो सकता है अब इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है इसको बोध कैसे हो सकता है और उसके लिए कौन कौन से गुण सहायक हैं और कौन कौन से गुण उसके विरोधी हैं कि किन गुणों के कारण हमारे को वो ज्ञान प्राप्त होने में बाधा आएगी और किन किन गुणों के द्वारा वो बाधाएँ हम दूर कर सकते तो पहली बात तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहली बात है कि बोध प्राप्ति के पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सार्थकता लाना है ये जीवन मनुष्य का मिला है नष्ट नहीं हो जाए तो सबसे पहली बात है कि आपको शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए भगवान ने एक रास्ता सीधा सीधा बताया उसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि शास्त्र की व्याख्या आपको गुरुदेव करते हैं गुरु उस आगम की या शास्त्र की व्याख्या करते हैं लेकिन शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है अब उस ज्ञान में उस ज्ञान का हमको जुगाली करना पड़ती है क्या होता है कि जब हम उस ज्ञान मिलता है तो ज्ञान हमारे माथे में रहता है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर या बौद्धिक स्तर पर हमारा ज्ञान सबसे पहले मिलता है जैसे हमने गीता जी पढ़ी एक बार दो बार दस बार बीस बार कुछ लोग कंठस्थ हो गए कुछ अर्थ कंठस्थ हो गए कुछ व्याख्याएं कंठस्थ हो गई लेकिन इससे कुछ भी सरोकार नहीं है ज्ञान का क्योंकि ये ज्ञान का बौद्धिक स्तर है और बौद्धिक स्तर पर ज्ञान की उपयोगिता शून्य के करीब है कोई उपयोग नहीं उसका क्योंकि एक ही उपयोग है कि अब हम इसका विचार विमर्श और परामर्श के द्वारा इसका विज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान और विज्ञान में फर्क है ज्ञान बौद्धिक स्तर पर है विज्ञान हार्दिक स्तर पर है बौद्धिक स्तर पर हमको ज्ञान मिलता है और हार्दिक स्तर के ऊपर हमको विज्ञान प्राप्त होता है अब इसको हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि जब हमको एक शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता तो शास्त्र ज्ञान आपको एक सदाचार सिखाता है एक आचरण सिखाता है एक व्यवहार सिखाता है एक राह दिखाता है लेकिन वो अपने आप में परमेश्वर नहीं है वो ज्ञान आपको उस रास्ते पर जाने का साधन है जैसे कि एक रेल दिल्ली जा रही है पर वो रेल के अंदर दिल्ली नहीं है रेल के अंदर अगर हम बैठे और हम सोचें कि बस इसी में दिल्ली है तो वो दिल्ली नहीं है वो तो दिल्ली ले जा सकती है और वो भी आप उसके अंदर शांति से उचित समय तक बैठो उसका टिकट प्राप्त करो उसमें सीट प्राप्त करो उसमें बैठो तो वो दिल्ली ले जाइए आप ऐसे ही वो ज्ञान आपको परमेश्वर के बोध तक ले जा सकता है लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले वो ज्ञान प्राप्त करके उस पर रीजनिंग करना विचार करना विचार करना का क्या मतलब होता है कि हम अपने आप से पूछे कि क्या यह सही लग रहा है इसमें क्या गलत है और अगर यह सही है तो मैंने इसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए मेरे स्वीकार करने से क्या होगा मेरे इसको अस्वीकार कर देने से क्या होगा इस तरह मुझे सबसे पहले इसका रीजनिंग करना चाहिए रीजनिंग का मतलब होता है आत्मतर्क अपने आप से तर्क और उस तर्क पर जब ऐसा लगता है कि ये ज्ञान उचित है दूसरी बात उसका हम विमर्श करते हैं विमर्श करते हैं मतलब हम उसकी कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि इसका मैं उपयोग कर रहा हूँ ज्ञान का तो इस ज्ञान के उपयोग से मुझे क्या क्या समस्या आएगी उनका मैं कैसे सामना करूँगा आप मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ये ज्ञान मुझे सन्मार्ग पर ले जाएगा ईश्वरी मार्ग पर ले जाएगा आगे में बोध भी दिलाएगा लेकिन मुझे अब इसका रिफ्लेक्शन करना है, यानी विमर्श करना है कि मुझे इस ज्ञान का उपयोग करने में क्या क्या समस्या आएगी कैसे मैं इसका उपयोग करूँगा कैसे अपने जीवन में इसका अवतरण करूँगा ताकि मेरा जीवन इस ज्ञान से सिक्त हो जाए फिर उसके बाद में अंत में परामर्श परामर्श का मतलब होता है इंटरनल मेडिटेशन यानी आंतरिक रूप से उस ज्ञान का हमारे शरीर में सिंचन हो जाता है हमारे अस्तित्व में सिंचन हो जाता है ये हमारे को हार्दिक स्तर से भी नीचे लेके हमारे अस्तित्व के स्तर तक ले जाता है ज्ञान तो ज्ञान का जो ये स्तर है ये बड़ा धोखेबाज है जैसे एक चाकू से तुम सब्जी भी काट सकते हो जान भी ले सकते हो ये क्या है हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे? उसी परमाणु ऊर्जा से बम भी बना सकते हो और हम बिजली घर भी चला सकते ये क्या है हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे या हमारे मानसिक स्तर पर होने वाले उपयोग हैं उसके परिवर्तन में यहाँ पर जो हमारा जो है रीजनिंग अगर आप व्यवस्थित रूप से विचार विमर्श परामर्श करोगे तो समझ में आएगा कि अगर मैंने इससे बम बना भी लिए तो कुल मिलाकर के इसको मैं दूसरे ग्रह पे तो डालने जाने रहा हूँ डालूंगा इसी ग्रह पे, उससे होने वाला नुकसान का मैं भी बराबरी से उपभोग करूँगा तो जब वो रीजनिंग करता है विमर्श करता है परामर्श करता है तो उस ज्ञान का सदुपयोग यानी उसका उजला पक्ष आपके सामने प्रस्तुत होने लगता उसी को बोलते हैं हमारा हार्दिक स्तर जब हम उस ज्ञान को हृदय से लगा लेते हैं जब हमारे को उस ज्ञान की जो गलत अवधारणाएँ हैं वो अलग हो जाती उस समय हमें उसका शुद्ध स्वरूप प्राप्त होता है कि हम कहते हैं इस चक्कू से किसी की जान लेने से बेहतर ये है कि मैं इसको फल सवारने में काम लूं सब्जी सवारने में काम लूं या कोई हिंसक पशु हो तो अपनी रक्षा करने के लिए काम लूं लेकिन कम से कम इसका अनावश्यक रूप से किसी की जान लेने में अनावश्यक रूप से अपनी जबान को तृप्त करने के लिए किसी की जान लेने में इसमें उपयोग नहीं करूँ यही अहिंसा है अहिंसा का ये मतलब नहीं कि आत्मरक्षा न करो या सत्य के लिए आवाज़ नहीं उठाओ ये तो भगवान बोल ही नहीं सकते वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि युद्ध कर उठ बाह चढ़ा और युद्ध कर वो युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक युद्ध कर लेकिन जब युद्ध अवश्यम भावी है उसको रोका नहीं जा सकता और संसार में हमको सुशासन स्थापित करने के लिए युद्ध आवश्यक है तो फिर युद्ध करना ही एक क्षत्रिय के लिए शेष्य कर है खुद विज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्र ज्ञान हो शास्त्रों में श्रद्धा हो क्योंकि कुतर्क हैं हम कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते अगर हमको श्रद्धा है तो ही हम उसमें आगे बढ़ें क्योंकि कई मौके आएंगे बाद में हम अपनी श्रद्धा को परख सकते हैं लेकिन आरंभ से हम श्रद्धाहीन हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हम उस श्रद्धा को बाद में खूब परख सकते कि हमने श्रद्धा की तो कहीं गलती तो नहीं आपको हमेशा बाद में लौट कर पता लगेगा कि हमने श्रद्धा करके एक सही काम किया क्योंकि उसको आरंभिक रूप से तो आपको श्रद्धा ही करना पड़ेगी क्योंकि अगर क्लास में पहले दिन पढ़ाने गए उनका अ ऐसा लिखो का गलत तो नहीं है यह तो आप कभी बारह खड़ी सीख ही नहीं सकते क्योंकि पहले सही पहले स्वीकार तो करो फिर उसको जीवन भर परखो कि आपने उस ज्ञान का कहीं गलत तो नहीं था बाद में आपको कई अवसर मिलेंगे उस ज्ञान को परखने कि सही है कि गलत लेकिन आरंभ में तो श्रद्धा आवश्यक तो वही भगवान कहते हैं कि शास्त्र का ज्ञान हो शास्त्रों में श्रद्धा हो विचार विमर्श परामर्श जिसकी अभी अपने बात करी उसके द्वारा उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हो कि भगवान वास्तव में कैसे हैं सत्य स्वरूप क्या है क्योंकि हमारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ धीरे धीरे झाड़ फूस की तरह काट के अलग कर दे जाती हैं भ्रांतियाँ हमारे शरीर में कचरे की तरह होती हैं आरंभिक रूप से भगवान कहते हैं वो होंगी कभी हमको मंदिर में ही भगवान दिखेंगे बाहर नहीं है कभी तीर्थों में ही दिखेंगे घर में नहीं दिखेंगे कभी हमारे को यही दिखेगा कि भैया वो तो मटकी है भगवान नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें आरंभिक रूप से इसके बाद में जैसे जैसे हमारा विचार परिपक्व होता चला जाएगा बोध परिपक्व होता चला जाएगा वैसे वैसे हमको इसका सत्य स्वरूप का ज्ञान होने लगता है तो कहता है कि उसके बाद में सत्य स्वरूप पर ध्यान करो सर्वोच्च स्वरूप पर ध्यान करो कि सत्य स्वरूप कहाँ है वो हमारे भीतर ही है क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं हृदय रूप से हूँ तो भीतर ही है तो भीतर हमारी अंतर्दृष्टि से भगवान का चिंतन करें इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है मौन मौन करके आप कुछ समय अपने खुद के साथ रहो जिस समय आप अपने अंतर चिंतन कर सको फिर विजातीय ज्ञान के प्रति उदासीनता अब क्या होगा कि संसार का ज्ञान आपको सदा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मन को विचलित करने के लिए उपलब्ध अगर आपका मन परमेश्वर के ज्ञान में लग रहा है तो उससे विचलित करने वाली विपरीत विजातीय ज्ञान सदा उपलब्ध है क्योंकि संसार द्वैत है जहाँ अगर सुख है तो दुख सामने खड़ा हुआ है रस्ता देख रहा है कि मेरी बारी कब आती है जैसे ही सुख है आपके पास समझ लेना इसके पीछे दुख खड़ा हुआ है जैसे ही रात आती है समझ लेना इसके पीछे दिन खड़ा हुआ है जैसे ही कहीं संपत्ति आती है समझ विपत्ति इसके पीछे खड़ी है क्योंकि ये अपनी अपनी बारी से अपना अपना काम करते हैं सुख के पीछे दुख खड़ा है रात के पीछे दिन खड़ा है दिन के पीछे रात खड़ी है संपत्ति के पीछे विपत्ति खड़ी है ये हमेशा अपनी अपनी बारी का इंतजार करते इसलिए विजातीय ज्ञान द्वैतवादी संसार में जैसे ही परमेश्वर के प्रति आपको स्नेह होगा मोहब्बत होगी प्रेम होगा उस ज्ञान के प्रति आपके हृदय में विज्ञान पैदा होने लगा वैसे ही विजातीय ज्ञान कहेगा आप मेरी बारी मैं आपको बताता हूँ धन कैसे करवाना षड्यंत्र कैसे करना कैसे तुम दूसरों को धोखा देना और आप तुमको तो इतना ज्ञान हो गया बहुत आसानी से धोखा दे सकते हो इस ज्ञान का उपयोग लोगों को बाबा जी बन जाओ लोगों को बेवकूफ़ बनाने में काम में ले सकते हो लोग बहुत आसानी से आपके चले चपाटे बन जाएंगे क्योंकि बोलेंगे तो बहुत ज्ञानी इंसान है बहुत आसानी से लोग उसके चले बन जाएंगे तो उस परिस्थिति में अब उस जगह पर उदासीन बने लोग उस विजातीय ज्ञान के प्रति उदासीन होने के लिए भगवान कहते हैं कि उस वक्त उस जातीय ज्ञान के प्रति आपका उदासीन रहना ही उचित है और चौथा उसका आपको निंदा नहीं करें यह बहुत बड़ी विशिष्ट बात है कि विजातीय ज्ञान की निंदा और उसका उपयोग एक ही बात है उसकी निंदा करने का मतलब है कि आप उससे सरोकार शुरू कर दिए विजातीय ज्ञान से आपने सरोकार कर दिया आपने ऐसा करना अरे क्या रखा है संसार में वो संसार तो विचलित कर ही रहा है मेरे को मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा अरे अपन अपने, अपने उद्देश्य पर ध्यान दें अंतर चिंतन पर मेडिटेशन पर विचार विमर्श परामर्श पर ध्यान दें ये जो बाहर विजातीय ज्ञान है इसकी निंदा करने का भी कोई उपयोग नहीं है आपको उस विजातीय ज्ञान की न तो आपको समीक्षा करना है न निंदा करना उसके प्रति सबसे अच्छा उदासीनता का भाव जिसे अगर आप किसी से घृणा भी करते हो तो पक्का आपके हृदय में उससे सरोकार है और किसी से प्रेम करते हो तो भी सरोकार है और अगर आपको कोई सरोकार नहीं है तो वो उदासीन रहोगे उससे कि भाई तू तेरे घर कुछ भी कहे खूब खुश रहे तो बहुत अच्छी बात है दुखी हो तो अच्छी बात है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है तो इनडिफ्रेंस या उदासीनता यही वास्तव में इसका विरोधी है यानी मोह का विरोधी जो मोह या लगाव है उसका विरोधी घृणा नहीं है वरन उदासीनता है तो विद्या ज्ञान की हम निंदा भी ना करें अब यहाँ पर बताते हैं कि गुरु लोग आगम की व्याख्या करते हैं गुरुजन आगम की व्याख्या करते हैं और आगम क्या करता है वो सत्संकल्प प्रदान करता है सत्संकल्प प्रदान करता है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति एक बिल्कुल एकदम सामान्य व्यक्ति जिसको कोई वो नहीं जानता भगवान क्या है अध्यात्म क्या है मात्रा हाथ जोड़ता है भगवान के मंदिर में उसको ये नहीं मालूम कि कौन सा विचार मेरे जीवन का कल्याण करेगा कौन सा विचार मेरे जीवन का नाश करेगा कोई विचार ऐसा हो सकता है जिसके द्वारा मैं धन कमा सकता हूँ तो क्या ये उचित है या अनुचित है उसके संकल्प कई तरह के आएंगे आते ही हमारे भी मन में लगातार संकल्प पैदा होते हैं लेकिन शास्त्र से गुरु की व्याख्या से सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है यानी भगवान हमारे जीवन में सत्य क्या है हमारे जीवन में श्रेय क्या है किसको हमने वर्ण करना चाहिए वो चीज़ हमको गुरु की व्याख्या से और शास्त्रों से प्राप्त होती है उसी को बोलता है सत्संकल्प अब भगवान इसी अध्याय में कहते हैं कि दो गुण हैं दो तरह के गुण हैं और दोनों गुण इनकी तुलना फिर द्वैत संसार है हम अंधेरे और उजाले से कर सकते अंधेरे को ख़त्म करने का कभी भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम उजाले के बिगैर अंधेरे को ख़त्म करें कोई तरीका नहीं निकला ऐसा कि हम उजाले के बगैर अंधेरे को ख़त्म करते हैं। जैसे इस जगह पर एक व्यक्ति खड़ा है उसको हाथ पकड़ के बाहर ले जा सकते हैं या उसको बाहर से हाथ पकड़ के अंदर ला सकते हैं क्योंकि उसकी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है विधायक सत्ता है उसका हाथ है पैर है कान है हम उसको पकड़ के ला सकते हैं पकड़ के ले जा सकते हैं लेकिन अनुपस्थिति को हम पकड़ नहीं सकते एक व्यक्ति नहीं है हम कहते हैं इसकी अनुपस्थिति को समाप्त करो तो उसका एक ही तरीका है विधायक रूप से व्यक्ति को पकड़ के लाओ लेकिन हम कहते हैं उस व्यक्ति को तो छोड़ो तुम इस तो इस अनुपस्थिति को खत्म करो उस अनुपस्थिति को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके हाथ नहीं है पैर नहीं है कान नहीं है क्या पकड़ोगे उसका कान पकड़ नहीं सकते कि कान पकड़ के उसका अनुपस्थिति बाहर करो ऐसे ही जो विधायक रूप से उपलब्ध नहीं है उन नेगेटिव या ऋणात्मक गुणों को मात्र देवी गुणों के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है ये भगवान कहते हैं कि जो असुरी गुण हैं उनको समाप्त करने के लिए देवी गुणों का विकास करना जरूरी है असुरी गुण अपने आप खत्म हो जाए जैसे कोई सी भी चीज़ है क्या हमको सदाचार का अभाव है तो हम इस अभाव को कैसे दूर करें हमको तो सदाचार पर ध्यान देना है वो उसका अभाव अपने आप दूर हो जाएगा हम तो हैं शुचिता की कमी है तो हमको शुचिता पर ध्यान देना है शुचिता की कमी अपने आप ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर भगवान ने पूरी एक सूची दी है कि जो गुण दिव्य हैं और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम इन समस्त दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो इन समस्त दिव्य गुण तुम में हैं इसलिए तुम कभी शोक मत करो शोक उसको करना पड़ता है जिसमें दिव्य गुणों की कमी है वो हमेशा शोकग्रस्त होता है कि उसके जीवन में आनंद का सृजन नहीं हो पाता दिव्य गुणों की कमी उसे अंधेरे में धकेल देती है इसलिए वो कहते हैं कि तुम तुम्हें दिव्य गुण हैं तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो उस समय वो कहते हैं तुम में निर्भयता शुद्ध अंतकरण योग के प्रति कमिटमेंट प्रतिबद्धता ज्ञान दान दम दम यानी अपनी इंद्रियों का उचित उपयोग करें उसका नियंत्रण हो क्योंकि इंद्रियाँ स्वेच्छाचारी हो जाती हैं जैसे आपके रथ में चार घोड़े लगे हैं और आप लगाम को और दो पीछे और सो जाओ तो घोड़े स्वच्छाचारी हो जाएंगे किसी भी गड्ढे में ले जाकर गिराएंगे ये कठोपनिषद में भी भगवान ने बताया था भगवान यम ने तो उस पर आपकी बुद्धि के सारथी का नियंत्रण आवश्यक है अगर उस बुद्धि के सारथी का नियंत्रण नहीं होगा तो वो आपको किसी भी गड्ढे में ले जाकर दिखा गिरा देंगे इसलिए दम यज्ञ अब यहाँ पर विशिष्ट सावधानी की बात इसी में भगवान ने आगे कही है कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं अब नाम मात्र के यज्ञ का दो मतलब निकलते हैं यज्ञ यजंते नाम वो इस शब्द से बोलते हैं यज्ञ यजंते नाम यानी वो नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं यानी उनको यज्ञ से कोई लेन देना नहीं है लेकिन हम यज्ञ करते हैं इस अहंकार का पोषण करने के लिए हम तो यज्ञ करने वाला है और दूसरा उसका मतलब निकलता है कि हम समाज में अपना अपने प्रतिष्ठा नाम बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हैं हमको फिर यज्ञ से कोई सरोकार नहीं है हमको यज्ञ जाए कहीं भी यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा होता है जब हम सामाजिक स्तर पर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ क्या है यज्ञ तो प्रतिज्ञा है कि मेरे आगे आने वाले जीवन में मैंने इस यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति दे दी मेरे दुष्कर्मों की आहुति दे दी मेरे असुरी गुणों की आहुति दे दी और अब मुझे आगे का जीवन देवी गुणों के साथ जीना है लेकिन हमारा ये कोई कमिटमेंट ये हमारी प्रतिबद्धता ये प्रतिज्ञा अगर कुछ भी नहीं है और खाली हम नाम करने को यज्ञ येग्य करते यज्ञ जनते ये नाम तो वो लोग नीच यूनियों में गिरते हैं भगवान कहते हैं कि वैसे लोग जिनमें ये असुरी गुण हैं पाखंड है दर्प है अभिमान क्रोध है, और फिर वो अपार चिंताओं से घिरे हैं ऐसे व्यस्त रहेंगे जैसे उनके जैसा कोई काम करने वाला नहीं है उनके जैसा कोई व्यस्त इंसान नहीं है अत्यधिक व्यस्त और अपार चिंताएं और अपने आप को कभी न पूरी होने वाली कामनाओं के हवाले कर देते हैं वो कामनाएँ कभी का पूरी होना नहीं है क्योंकि वो कामनाओं का स्वरूप इतना बड़ा है कि उनकी पूरी पूर्ति करते करते वो का स्वरूप और बड़ा हो जाता है तो ऐसे कामनाओं के हवाले अपने आप को कर देते हैं अपार चिंताएं करते हैं और फिर चूंकि उनकी कामनाएं पूरी होने में बाधाएं आती हैं वो हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। हमेशा क्रोध से भरे रहते और बाहर से कैसा बताएँगे कि मेरे जैसा आनंदित कोई भी नहीं मेरे जैसा सुखी कोई भी नहीं मैं तो भगवान का भगत हूँ इस तरह से बताएंगे तो ऐसे लोगों से भगवान कहते हैं कि ये लोग नीच योनियों में डाल दिए जाते क्योंकि ये मुझसे मेरी उपेक्षा करते हैं उसका मुख्य कारण क्या है कि भगवान की उपेक्षा करते हैं ये जो असुरी गुण के व्यक्ति हैं भगवान की उपेक्षा करते हैं इसलिए वो नीच योनियों में डाल दिए जाते हैं और जो काम क्रोध और मोह ये तीनों चीज़ें या लोभ जो जिनमें है वो असुरी वृत्तियों के पोषक हैं और उन असुरी वृत्तियों से ये खुद भी पोषित होते हैं यानी ये एक दुश्चक्र है असुरी वृत्तियां होंगी तो काम क्रोध और लोभ से मुक्ति होना मुश्किल है और जब तक इनका पोषण होता जाएगा असूर्यृत्तियाँ और विकसित होती चली जाएगी इसलिए उन्होंने बताया कि नर्क के खुले द्वार हैं ये तीनों नरक के खुले द्वार हैं जब तक हृदय में इन तीनों चीज़ों का वास है तब तक हम नरक के द्वार में कभी भी प्रवेश करते हैं तो हमको ये इन गुणों का विकास और उन गुणों का नाश करने के लिए इन गुणों का विकास पर ही ध्यान देना है क्योंकि उन गुणों का नाश करना संभव नहीं है वरन समस्त देवी गुणों का विकास करना संभव है जैसे अंधेरे को हटाना संभव नहीं है लेकिन प्रकाश को उत्पन्न करना संभव है तो प्रकाश के द्वारा हम समस्त उन दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं और जब हेकड़ी होती है पाखंड होता है घमंड होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है मैं अद्वितीय हूँ मैंने देखो ये कर दिया इसको मार दिया इसको पछाड़ दिया और उसके आसपास चाटुकारों की भीड़ लग जाती है ऐसे व्यक्ति के आसपास निश्चित चाटुकार इकट्ठे हो जाते और वो उन चाटुकारों की भीड़ में अपने आप को देवतुल्य समझता है ये सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं और मैं देवता हूँ इस तरह की जो भावना लेकर जीवन जीता है भगवान कहते हैं कि वो ईश्वर का तिरस्कार करने वाला है और ऐसे व्यक्ति की अत्यधिक अधोगति होती है इसके बाद वो कहते हैं कि जो इन तीन काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त है वो श्रेय करता है यहाँ पर प्रे और श्रेय दो उपरिषदों में प्रसिद्ध हैं प्रे वो है जो मन मानता है और श्रेय वो है जो अंतरात्मा कहती जो अंतरात्मा कहती है वो श्रेय है और वह श्रेय करता ही परमेश्वर को पाता है प्रेयकर्ता संसार में गिरता है तो प्रेयकर्ता वो है जो असुरी गुणों का पोषक है और श्रेयकर्ता वो है जो इन तीनों को अपने नियंत्रण में रखता है काम क्रोध और मोह को अब शास्त्र निर्देश की जो अवहेलना करते हैं उनको न तो कभी पूर्णता प्राप्त होती न कभी सुख मिलता है न उनको कभी सदगति होती वो आनंद से दूर कर दिए जाते अंत में भगवान कहते हैं जो अंतिम वाक्य भगवान का इसमें है वो ये कहते हैं कि जब जीवन में आपको निर्णय लेने के अवसर आते हैं कि किसको बोल रहे हैं अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन को लक्ष्य करके बोल रहे हैं कि अर्जुन तुमने अब समस्त बातें सुनी समस्त चिंतन किया समस्त गुणों के बारे में जाना और तुम ये भी मैं कह रहा हूँ कि तुम देवी गुणों से सम्पन्न हो तुम्हारे पास देवी गुण हैं जीवन में जब भी कोई निर्णय लेने की बारी आती है तो मन निर्णय करता अगर हुआ तो तुमको गिरा देगा मन से कभी निर्णय मत लेना मेरा मन नहीं कर रहा है मेरा मन कर रहा है ये कभी भी मत सोचना जब भी दुविधाएं हो, तो अपने शास्त्रों को ही प्रमाण मानना कि शास्त्र ही प्रमाण है कि ऐसी परिस्थिति में शास्त्र प्रमाण क्या है मुझे क्या करना उचित इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी जब दुविधाएँ हो जीवन में तो शास्त्र को प्रमाण लेना अब अंत में वो कहते हैं कि अर्जुन अब तुम स्वयं निर्णय लो कि तुम्हें आगे क्या करना है युद्ध करना है या अब तुमको संन्यास लेके भागना है अब तुम खुद निर्णय लो भगवान कभी उसको आदेश नहीं देते शुरू में देते थे कि तू उठ उदासमत हो लड़ाई कर ये कर अब उसको पूर्ण ज्ञानी बना दिया उसके बाद तो भगवान कहते हैं कि अब तुम खुद निर्णय लो अब तुम शास्त्रों को भी जानते हो भगवान को जानते हो समस्त ज्ञानी हो और अब तुम खुद निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना उचित है तो आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण गुरु गुदेव जय सखी सरकार की जय की करवताक भद्रम कर्ण शृण्ञा देवा भद्रम पश्ये महाक्षास्त्रेरंगष्टुवास्नुभ मही देवि यु ओ सहना सहन भुन सहवी कर्वावहे तेजस्वीना वधितमस्तु मां विषावहे ओं ओम इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षरियो हिष्टनेस्तिनो बृहस्वधा ओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णापूर्णम गच्य पूर्णस्थ्य पूर्णमादायणमेवावश्य